केशवं शर शंकर्यूत्र वंदे भगवत ईश्वर गुरात्मे मूर्ति वेद विभागि व्योमेहाय दक्षिणामूर्त नम ओम शांति शांति शांति अथर वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें मर्षिपिप के प्रति सुकेशा भारद्वाज इनका जो प्रश्न प्रश्नोपनिषद में षष्ठ प्रश्न इसका द्वितीय मंत्र में विचार हो रहा था जहाँ महर्षि ने उनका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सोर्ष सकल पुरुष विचार आरम्भ हुआ इसमें सुसुक्ति में ज्ञान उपलब्ध होता है नहीं होता है ये ज्ञान का स्वरूप क्या है इस विषय का विचार आरंभ किए थे बौद्धों का निराकरण प्रसंग में छियासी पृष्ठा में टीका में आया था जहाँ से विभाग आरंभ हुआ गेया भाव से ज्ञाना भाव का अनुमान करते हैं अथवा ज्ञान का औदर्शन और जो गेय्या भाव से ज्ञाना भाव का अनुमान करते हैं इस विषय में विकल्प में कहा गया कि दोनों एक हैं गेय और ज्ञान दोनों एक है तो, इसलिए ज्ञय नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहेगा ये सब विकल्प विचार होने के बाद जो प्रथम दो विभाग किया गया था ज्ञान नहीं ज्ञय नहीं रहने से ज्ञान नहीं रहेगा अनुमान अथवा ज्ञान से अदर्शनार्थ ये प्रत्यक्ष तो ये ज्ञान से अदर्शनाथ ये विभाग का विचार कल हम लोग कर रहे थे इसमें पंक्ति आया था आगे कल पृष्ठ संख्या आठ नौ इसमें टीका में द्वितीय पैराग्राफ का तृतीय पंक्ति था ननु ज्ञया भावेन तन्नरूप्य ज्ञान से अदर्शनमीति उच्यते मैं बौद्ध कहता है ज्ञाया भावन ज्ञेय सुसुप्ति में नहीं रहता है नहीं रहने से तन्रूपय से निरुप्य ज्ञान सुषुप्ति में नहीं होता है ये हम कहा जाता है और सुषुप्ते चय्य स्वस्थ अर्थात जो, जो आलय विज्ञान रहता है वो स्व्ञेय है तो होने से ज्ञान का दर्शन हमारा मत में तो होता है बौद्धो कहता है इसलिए आप जो हमारे ऊपर दोष दे रहे हैं कि ज्ञान का अनुभव नहीं होने से ज्ञानाभाव कहते हैं ये हमारे ऊपर ये दोष बनेगा नहीं बौद्धो कह दिया किंतु अभी वेदांति कह रहे हैं आपका मत में तो ये दोष आएगा जो दोष आप हमारे ऊपर दिखा रहे हैं ये हमारे ऊपर दोष नहीं होगा आपके ऊपर दोष होगा कैसे दोष होगा कहते हैं तो मते तो मते अर्थात वेदांत मते तो स्वज्ञा तो अनंगीकारात ज्ञान अपने आप को जानेगा ऐसा तो नहीं मानते हैं वेदांत में और सुसुप्ते चन््य से अभावात अन्य कोई ज्ञान नहीं है स्वयं ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा और सुसुप्त में दूसरा ज्ञान नहीं है नहीं होने से निरूपक अभावात ऊपर पंक्ति में दिया था ज्ञाना भावेन त तो निरूप्य से ए गेय आभावन तिरूप्य तो ज्ञय तो हो गया तो ज्ञय के द्वारा निरुप्य हो गया ज्ञान ज्ञान तो ज्ञेय का निरुपक होगा और ज्ञय के द्वारा निरुप्य हो जाएगा ज्ञान तो यहाँ जो निरुपक अभावत्था अर्थात तो ज्ञानांतर अभावत् टीका में जो आगे पाठ है सुषुप्ते चन्य से अभावत इसका अर्थ हो गया निरूपक अभाव निरूपक अर्थात तो ज्ञानातरम अन्य ज्ञान ये नहीं रहने से ज्ञान का दर्शनम अस्तित्व न ज्ञान दर्शन अस्तित्व उपपद्यते कल शायद यहाँ निरूपक कहने से विषय को कह दिया था ज्ञ विषय होता है तो यहाँ ज्ञानातर नहीं है आगे नब्बे पृष्ठ में पाठ चल रहा था टीका में हम लोग देख रहे थे सिद्धांति कह दिया नीचे से तृतीय पंक्ति में टीका में द्विविभाग उप उपपत्ते रीति छेद विभाग दो ही होगा दो विभाग अर्थात ज्ञान ज्ञेय रूप भाग दहाँ से चलना था ना द्वि विभाग उपपत्ते जो भाष्य में दिया द्वितीय पंक्ति का अंतिम चेत न तद विभागो उपपत्ते हे सर्वस्व न तद विभाग उपपत्ते हे सर्वस्व अथवा पदच्छेद यहाँ ऐसे निकालेंगे न तथ आगे फिर द्विभाग तद आगे द्विभाग ऐसे हो सकता है पदच्छेद क्योंकि टीकाकार कह रहे हैं अथवा द्विभाग उपत्ते तो द्विभाग अगर ऐसे निकाल लेंगे तो फिर पूर्व में क्या रह जाएगा ऐसा होगा तद निकल सकता है क्या सूत्र तद और द्विभाग ऐसा निकल सकता है क्या निकलेगा क्या सूत्र अनिशिच ऐसे होगा तो, तो द्विभाग उपपत्ते ये दूसरा प्रकार के इसका व्याख्यान करेंगे दो भाग ही संभव है तो क्या कहते हैं ज्ञान ज्ञेय रूप भागद्वयम एव राशिद्वयम एवं अंगिक्रियते ये दो ही विभाग होगा एक ज्ञान राशि एक ज्ञेय राशि ये दो विभाग ही होगा अंगिक्रियते क्रियते न तृतीय ज्ञान है तो ज्ञान ज्ञेय है तो ज्ञेय अर्थात ज्ञान जो है वो कभी ज्ञेय नहीं बन जाएगा जो ज्ञेय है वो कभी ज्ञान नहीं बन जाएगा न तृतीय तृतीय अर्थात जो ज्ञान है वो ज्ञानी है जो ज्ञेय है वो ज्ञेय है और तृतीय क्या हो सकता है वो ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है तो इसको कहते हैं न तृतीय अर्थात ज्ञान विषय ज्ञान रूप ज्ञान को विषय करने वाले ज्ञान तो जो ज्ञान विषय बनता है वो अभी ज्ञे हो गया ज्ञान को विषय करने वाले और एक ज्ञान तो जो ज्ञान विषय बनता है वो अभी दूसरे ज्ञान का विषय बना और वो स्वयं ज्ञान होने से और कुछ पदार्थों का विषय भी बनाता है इसलिए जो बीच वाला ज्ञान हो गया वो हो गया कि दूसरे वाला ज्ञान का ज्ञे भी बना और एक विषय का ज्ञाता मतलब ज्ञान भी हुआ तो ये जो बीच वाला था विषय आगे ज्ञान आगे और एक ज्ञान आया ये जो बीच वाला ज्ञान आया ये विषय को जानता है और दूसरा वाला ज्ञान का ज्ञान भी बन गया तो ये जो बीच वाला ज्ञान हुआ ये ज्ञान भी है और ज्ञान भी है इस प्रकार की एक तृतीय कोटि न तृतीय सिद्धांत के तहत तृतीय नहीं आ पाएगा ज्ञान विषय ज्ञान रूप ज्ञान विषय ज्ञान ज्ञान को विषय बनाने वाले ज्ञान ये प्रथम ज्ञान है द्वितीय ज्ञान द्वितीय ज्ञान ज्ञान विषय का ज्ञान तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है न ज्ञान विषयक ज्ञान रूपो ये तृतीय राशि इसका स्वीकार नहीं किया जाता है भाव राशि अंगिक भाव राशि अंगीक्रिय न तृतीय भाव राशि अंगीक्रियते पंक्ति का अन्वय इस प्रकार होगा न तृतीय भाग भाव राशि अंगीक्रिय थे तृतीय का अर्थ कह देते हैं कि ज्ञान विषय का ज्ञान रूप यहाँ दे दिया भाव राशि टीका में ऐसा पाठ है इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं भाव राशि इति अत्र भागो राशि पाठन पाठम से प्रतिपद्ये यहाँ भाग राशि ऐसे होना चाहिए था भागो राशि इस प्रकार की दो अलग अलग पदक करना चाहिए था और भाव टीका में थे भाव व कार है तो टिप्पणीकार कहते हैं ग होना चाहिए भागो भागोकार तो राशि इति पाठम सम्यंग च ये ठीक भी है इति प्रतिपद्ये करता कौन होगा अहम टिप्पणीकार कह, कह रहे हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं कहते हैं यथाश्रुत से अस्वारसिकव प्रतीत हैं अगर भाव राशि लेंगे तो ये स्वारसिक नहीं हुआ अर्थात ये तृतीय भाव भाव राशि हम नहीं मानते हैं इस प्रकार हुआ प्रथम जो दो राशि हुए थे वो एक हो गया ज्ञान राशि दूसरा हो गया ज्ञय राशि तो जो ज्ञान राशि ज्ञय राशि वो क्या अभाव है क्या पूरा पूरा वो भी तो भाव है अगर वो दोनों भाव है तो फिर इसको क्यों भाव विशेषण देंगे और आपको कहना चाहिए था तृतीय राशि हम नहीं मानते हैं तो तृतीय भाव राशि कहना है ये व्यर्थ होगा इसलिए टिप्पणीकार कहते हैं कि अस्वारसिकत्व ये स्वरस अर्थात तो भाव विशेषण व्यर्थ है ऐसा नहीं देना चाहिए था तथा चर भाग राशि करेंगे शब्द तो क्या अर्थ होगा तथाच ज्ञानव एको भागो ज्ञेयत्व द्वितीय भाग ये भागद्वयम एव मन्यते। आगे ज्ञान विषयक आकार कट जाएगा ज्ञान विषयक ज्ञान उपगमें तो अगर ज्ञान को विषय करने वाले के ज्ञान मानेंगे तो ज्ञान अभी देखिए ज्ञान विषयक ज्ञान ये द्वितीय ज्ञान है प्रथम ज्ञान है द्वितीय ज्ञान अगर ऐसा मानेंगे तो ज्ञानत्व सती ज्ञेयत्व तृतीय अपि भाग है ज्ञानत्व ज्यान सती ज्ञेयत्म ये प्रथम ज्ञान है द्वितीय ज्ञान है ज्ञान सती ज्ञेयत्व ये हो गया विषय ये हो गया प्रथम ज्ञान ये हो गया द्वितीय ज्ञान वेदांत तो मत मान लीजिए जैसे घट घट ज्ञान साक्षी ज्ञान जैसे ऐसे मान लीजिए अभी ज्ञान विषयक ज्ञानम ये वृत्ति ज्ञान है ना साक्षी ज्ञान कहेंगे साक्षी ज्ञान और ज्ञानत्व सती ज्ञयत्व किस में रहेगा ज्ञान भी है और ज्ञ भी हो रहा है स्पष्ट हो रहा है कुछ ज्ञान भी है नहीं आप लोग आगे ज्ञान भी है और ज्ञय भी हो रहा है ये वृत्ति ज्ञान है ना साक्ष ज्ञान वृत्ति ज्ञान तो इसीलिए देखिए ज्ञान विषय का ज्ञान अगर मानेंगे तो ये कौन सा ज्ञान को लेंगे साक्षी ज्ञान को अगर आप ज्ञान विषय का ज्ञान अगर ऐसा और एक मान लेंगे तो ज्ञानत्व सती रूप तृतीय अर्थात वो जो वृत्ति ज्ञान कहेंगे वो भी भाग सियात किंतु वृत्ति ज्ञान को ज्ञान कहेगा मुख्य मत में नहीं कहेंगे तो उपचार कर देते हैं सो अस्मा न उपगम्यत तो इतर्थ ये वेदांत मत में स्वीकृत नहीं है ठीक है मैं ताम एव आह तो ताम ब्रैकेट में दिया है तम इसलिए टिप्पणीकार कहते हैं तम एवं यथोक्त तो विभागम एवं इसलिए ब्रैकेट का अंदर वाला पाठ लेना ठीक था और ताम कहेंगे तो टिप्पणीकार कहते हैं ताम एव इति पाठ है ताम भाग उपपत्तिम इस प्रकार के पद अध्यय करके लेना होगा ताम तम आह अर्थात तृतीय राशि स्वीकृत नहीं होगा ऐसे कहते हैं सिद्धांती भाष्य में यदा ही सर्व ज्ञे क्योंचि तदा तद्यतिरिक्ञान ज्ञानम द्वितीय विभाग एव अभ्युपगम्यते है न तृतीय तद विषय इति अनावस्था अनुपत्ति यदा ही सर्व ज्ञेय कस्यचिथ सर्व ज्ञेय कोई भी ज्ञेय है ये किसी का ज्ञेय होगा किसी का ज्ञेय होगा अर्थात एक एक ज्ञेय हो गया ये किसी का ज्ञेय होगा और दूसरा कोटि क्या है ज्ञान इसलिए कस्यचित शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञान सर्व ज्ञेय कस्यचिथ अर्थात किसी एक ज्ञान का ये ज्ञेय होगा और वो जो वेदांत मत में वो जो ज्ञान होगा ये ज्ञेय से अभिन्न होगा ना भिन्न होगा वेदांत मत में भिन्न है इसलिए यहाँ भी और एक पद लाना पड़ेगा यदा ही सर्व ज्ञेय सो व्यतिरिक्तस्य से ज्ञानस्य ज्ञान इतना सब यहाँ लाना पड़ेगा अर्थात पंक्ति हुआ यदा ही सब टीका में दिया है लिखने का आवश्यक नहीं है यदा ही सर्वम ज्ञेय आगे कस्यचिथ क्यचिथ का अर्थ ज्ञान ये जो ज्ञान होगा वो ज्ञेय से व्यतिरिक्त होगा ना ज्ञ ही होगा व्यतिरिक्त ऐसे और एक पद लाना पड़ेगा स्व व्यतिरिक्क्त से क्यचिथ ज्ञान ये क्या हो जाएगा ज्ञेय होगा तो कस्यचिथ ज्ञान से इस प्रकार की ये ज्ञेय का पुनः लाना पड़ेगा आगे अर्थात तो अनुवर्तन करना पड़ेगा तो कस्यचित का अर्थ ज्ञान और एक पद अध्यार करना पड़ेगा सो व्यतिरिक्त और जो सर्वम ज्ञेय दिया ये ज्ञेय को पुनः आवृत्ति करके कस्यचित ज्ञान से इस प्रकार की भाष्य का अन्वय करना पड़ेगा इसको टीका में देखिए इसमें पक्ष ज्ञेय सर्व भाष्य में दिया सर्वम ज्ञेय टीकाकार उनको कह दिया कि ज्ञेय सर्वम सो से कस्यचित ज्ञान सो स्व्यतिरिक्त से ये पद है भाष्य में नहीं है इसका अध्ययन करना पड़ेगा आगे कस्यचि ये शब्द है इसका अर्थ हो गया ज्ञान तो कस्यचि ज्ञान से ज्ञेम ज्ञानाश ये ज्ञेय पद और भाष्य में अधिक है ज्ञे सर्वम वो तो भाष्य में था सर्व ज्ञेय आगे फिर दे दिया कस्य ज्ञानस्य से ज्ञे ये है भाष्य में अधिक ऐसा नहीं है तो इसको अनुवर्तन कर लेंगे आवृत्ति कर लेंगे जो पद है उसका उसको दिवाती अंगी इति थे पद आवृत्तिया कौन सा पद को आवृत्ति किया है यहाँ ज्ञेय इति क्रियते इसका आवृत्ति किये है और स्व व्यतिरिक्त पद अध्यहारेण स्व्यतिर से ये भाष्य में हे नई हे यदा में इति वाक्य योज्य जो भाष्य में दिया, यदा ही ज्ञेम क्योंचि यहाँ तक ये वाक्य हो गया ये वाक्य पूरा हो गया आगे भाष्य में देखिए यदा सर्व ज्ञे क्योंचि ज्ञेय यहाँ तक हो गया तदा तद् तद व्यतिरिक्त ज्ञानम अभी तद तद् तद्पद से ज्ञेय ज्ञेय्यतिरिक्त ज्ञान ज्ञानम है अर्थात ज्ञेय से व्यतिरिक्त जो ज्ञान हुआ वो ज्ञानम है और ज्ञेयों में कितने ज्ञेयों को लिया जाएगा पद भाष्य में है नर्व ज्ञय अर्थात सर्व ज्ञेय ज्ञेय है क्यों कह दिया कि कसिद ज्ञान से तो ज्ञय तो ज्ञय ही होगा और वो ज्ञेय से व्यतिरिक्त हो जाएगा ज्ञानम और ज्ञानम ज्ञानम है ज्ञानम ज्ञानम है अर्थात ज्ञान कदाचित ज्ञे न भवति होती दिए द्वित विभाग एवं अभ्युपगम्यते त वैनाशिक नहीं है वो तो कहेंगे ज्ञान ही ज्ञेय है स्वयं स्वयं को जानेगा अवैनाशिक टीकाकार कह रहे हैं अवैनाशिकेर इतिद खंडाकार अनुपलब्धि होने से यहाँ फिर कठिनाई हो जाती है न तृतीय न तृतीय अर्थात तद विषय तद विषय टीका में कहते हैं ज्ञान विषयक ज्ञानात्मक ज्ञान विषयक ज्ञान ये तृतीय कोटि ये नहीं मानेंगे ये प्रथम ज्ञान होगा द्वितीय ज्ञान होगा द्वितीय ज्ञान ज्ञान विषयक ज्ञानम तो अगर ज्ञान विषय को ज्ञान मानेंगे तृतीय कोटि आ जाएगा तो जो इनका सिद्धांत जो सिद्धांत तो है ज्ञानम ज्ञानम एवं न ज्ञेय ज्ञेय ज्ञेय एवं न ज्ञानम अभी अगर हम तृतीय कोटि मानेंगे ये दो द्वितीय ज्ञान में रहेगा ना प्रथम ज्ञान में रहेगा प्रश्न थोड़ा और स्पष्ट करते हैं नियम हो गया कि ज्ञानम ज्ञानम एवं न ज्ञेयम कदाचित अभी और ज्ञेयम ज्ञेयम है न कदाचित ज्ञानम इतना ये स्पष्ट हुआ अभी अगर हम ज्ञान विषयक ज्ञानम मानेंगे ज्ञान विषयक ज्ञानम ये प्रथम ज्ञान है न द्वितीय ज्ञान द्वितीय ज्ञान अभी अगर हम ये चीज मान लेंगे ये द्वितीय ज्ञान को मान लेंगे जो हमारा सिद्धांत है कि ज्ञानम ज्ञानम एव न ज्ञेय ज्ञे ज्ञेय एव न ज्ञानम ये दोष हो जाएगा अर्थात ये सिद्धांत में दोष आएगा अगर हम द्वितीय ज्ञान मान लेंगे तो ये दोष प्रथम ज्ञान में आ जाएगा ना द्वितीय ज्ञान में आ जाएगा प्रथम ज्ञान में <coughs> क्योंकि प्रथम ज्ञान ज्ञान भी है और ज्ञान भी हो जाएगा ये दोष आ जाएगा भाष्य में न तृतीय तद विषय है विषय ज्ञान विषय का ज्ञान अनवस्था अनुपत्ति अनवस्था नहीं है बौद्ध कहा था कि आपका मत में जो ज्ञान होता है वो स्वज्ञेय नहीं है उनसे ज्ञानांतर स्वीकार करना पड़ेगा अनवस्था दोष होगा सिद्धांत कहते कि अनवस्था दोष नहीं है स्वयं प्रकाश है वो आगे टीका में तरी त्वत्पक्षे ज्ञानात्मक से ब्रह्मण सर्वज्ञत्व न सियात स्वयन स्वस्व अज्ञात संकते अभी बौद्धो कहता है कि आप लोग वेदांति लोग कहते हैं कि आपका ब्रह्म सर्वज्ञ है और किंतु तो आपने आपको ही नहीं जान पाता है तो ये किस प्रकार के सर्वज्ञ होगा त्वत्पक्ष त्वत्पक्षी अर्थात त्वत्पद से वेदांति वेदांत बैदान्त पक्ष में ज्ञानात्मक ब्रह्मणः ब्रह्मण सर्वज्ञ ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं होगा क्यों बाक़ी सबको तो जान लिया अपने आप ही नहीं जान पाएगा क्यों कहते हैं न स्वस्व अज्ञान तो आप तो नहीं मानते ज्ञान स्वयं स्वयं को जानेगा ऐसा तो नहीं मानते हैं इति संकते अभी बौद्ध शंका कर रहे हैं भाष्य में ज्ञान से स्वयन एव अविज्ञ सर्वज्ञत्व हानि चेत ज्ञान अगर स्वयं स्वयं को नहीं जानेगा तो सर्वज्ञत्व की हानि हो जाएगी आप सोच सकते हैं कि के कैमरा के है जो पूरा जगत को देख लेता है किंतु कैमरा थो अपने आप को देख लेगा नहीं देखेगा तो फिर वो कैमरा सर्वज्ञ कैसा हुआ ऐसा ही वो पूछ रहा है बहुत सिद्धांत उसका उत्तर देता है टीका में ज्ञातुम योग्यस्य सर्वस्य अज्ञाते ही सर्वज्ञ हानि जो सब ज्ञातुम योग्य है जो जाना जा सकता है उसी को अगर उसी में से अगर कुछ नहीं जान पाया तो सर्वज्ञातों की हानि हो गई अन्यथा सस विषाणादेर अज्ञानात सर्वज्ञ तुम कश्यापि मते न सस विषाण आदि इसका कभी ज्ञान हो जाएगा सस विषाण का नहीं होगा अगर आप कहेंगे कि किसी अगर एक चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाया ये सर्वज्ञ नहीं होगा सस विषाण का ज्ञान तो ईश्वर को भी नहीं होगा तो फिर ईश्वर असर्वज्ञ हो जाएगा इस प्रकार की नहीं है जो ज्ञेय मतलब ज्ञान योग्य है ज्ञेय योग्य है जो ज्ञेय है योग्य है उसका अगर ज्ञान नहीं हो रहा है तो कहा जाएगा कि हाँ वो सर्वज्ञ नहीं है <स्थाँगा> सामने में जितने व्यक्ति है सभी को देख रहा है किंतु उनका धर्मा धर्म नहीं दिख रहा है फिर वे व्यक्ति को अंध कहा जाएगा ना चक्षुष्मान कहा जाएगा क्योंकि उनका धर्माधर्म ये कुछ नहीं देख पा रहा है तो कहेगा ये सब देख रहा है क्या उन लोगों का नहीं देख रहा है तो नहीं देख रहा है तो ये व्यक्ति को फिर अंधो कह देंगे क्या नहीं कहेंगे जो दर्शन योग्य है उसको अगर नहीं देख पा रहा है तो कहेंगे हाँ कोई दोष है इसी प्रकार की जो ज्ञातुम योग्य है उसका ज्ञान नहीं हुआ तो सर्वज्ञ तो हानि अगर ऐसा नहीं मानेंगे अर्थात तो सभी का ज्ञान होना चाहिए चाहे योग्य हो अयोग्य हो तो तब सस विषाणादि का ज्ञान नहीं होने से ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं मान सकते हैं सस विषाणादेर अज्ञात सर्वज्ञ तुम कश्यापि मते न फिर किसी का मत में भी सर्वज्ञ कोई नहीं बन पाएगा अतो न अस्मन मते तस्त से प्राप्ति और सर्वज्ञ तो हानि का जो दोष दिखा रहे हैं वेदांत कहता है कि हमारा मत में ये दोष नहीं है किंतु वैनाशिक से एव हमारे ऊपर तो ये दोष नहीं है आपके ऊपर ही ये दोष आएगा कैसे तेन ज्ञान अवश्य ज्ञेय तो अंगीकारात् ज्ञान अवश्य ज्ञेय होना चाहिए वेदांत मत में ज्ञान कितना है एक है और वो ज्ञेय होगा नहीं होगा कोटि कोटिद्वय अलग कर दिया किंतु वैनाशिक मत में ज्ञान जो है वो ज्ञेय होना चाहिए तो वो लोग कह देते हैं स्व ज्ञेय सिद्धांत ये भी कहता है तेन तेन अर्थात वैनाशिक न ज्ञान से अवश्य ज्ञेयत्व अंगीकारा तो, अंगी तो कहते हैं ज्ञान भी ज्ञेय निश्चित रूप से होना पड़ेगा और किसके द्वारा कहते हैं स्वे न स्वस्थ ज्ञेयत्म सिद्धांत कहता है कि स्वे न स्वस्थ ज्ञयत्व तो सिद्धम ही इति पूर्वग्रंथे दूषितत्वात्थ ये आठ नव पृष्ठा में भाष्य में आया था देख लीजिए थोड़ा पृष्ठ संख्या आठ न पूर्व पृष्ठा में दो पृष्ठा सिद्धम अंतिम पंक्ति में था भाष्य में सिद्धम ही अभाव विज्ञेय विज्ञ ज्ञान से यहाँ वो निश्चय कर दिया गया था कि ज्ञान तो ज्ञान है वो कभी ज्ञे नहीं हो जाएगा <coughs> सिद्धम इति पूर्व ग्रंथ है दूषितत्वात और अन्य ज्ञयत्व च अनंगीकारात् जो ज्ञान है वो अन्य के द्वारा ज्ञेय हो जाएगा ज्ञान में अन्य ज्ञयत्व तो आएगा ये संभव नहीं है ज्ञान में अन्य ज्ञेय तो ज्ञान तो एक ही है और ज्ञान से अन्य वो ज्ञान होगा ना ज्ञयो होना पड़ेगा और ज्ञेयों के द्वारा ज्ञान को जान लिया जाएगा नहीं होगा अन्य ज्ञय च अनंगीकारात एक नंबर टिप्पणी दिया है ज्ञानाद अन्य तो ज्ञान ज्ञान तुम ज्ञान से अन्य हो जाएगा गेयो। और ज्ञेय के द्वारा ज्ञान में तो आ जाएगा ज्ञान ज्ञा ज्ञान से ये नहीं हो पाएगा आगे है टीका में अन्य ज्ञेयत्व से अन्ंगीकारात सर्वज्ञत्व अयोगात इतिहा उनका मत में सर्वज्ञत्व ये नहीं हो सकता है सोपी भाष्य में सोपी दो तस्वीर तस्वीर वैनाशिक से अर्थात उन्हीं के मत में ही ये सर्वज्ञ सर्वज्ञत्व तो ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो, वो लोग कहते हैं कि ज्ञान स्वयं ज्ञेय होना चाहिए और वो ज्ञान ज्ञान के द्वारा तो ज्ञेय नहीं होगा बाकी सब अन्य पदार्थ तो ज्ञेय हो गए ज्ञय के द्वारा ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा इसलिए उनका मत में जो ज्ञान है वही अज्ञेय रह जाने से कोई सर्वज्ञ नहीं बनेगा उनका मत में दोष होगा आगे टीका में तरह ही अभी वैनाशिक कहते हैं तब मते कथम सर्वज्ञ तो निर्वाह आपका मत में फिर अभी सर्वज्ञत्व तो कैसे आप संपादन करेंगे क्योंकि जो ज्ञान हुआ वो तो किसी के द्वारा ज्ञेय नहीं बना तो नहीं बनने से सर्वज्ञ कैसे हो गया इति ये आशंक्य सिद्धांत कहता है कि अस्मन मते तस्मा माईकत्व न तद अनिर्वाह भी न दोष तो सिद्धांत कहता है कि ये सर्वज्ञत्व तो कहीं सिद्ध करना ये हमारा मत में आवश्यक भी नहीं है क्यों कहते हैं कि सर्वज्ञत्व तो ये शुद्ध ब्रह्म में है ना ईश्वर में स्वीकार करते हैं ईश्वर में और ईश्वर जो है वो शुद्ध है न माईक है माईक तो माइक में सर्वज्ञ तो स्वीकार किया जाता है तो वो तो माया ही है अनिर्वचनीय इसलिए उसको निर्वाह करना सिद्ध करना ये हमको कोई आवश्यक नहीं है अस्मन मते तस्या सर्वज्ञ माइकत्व माइकत्व न तद अनिर्वाह अभी न दोष तो वो नहीं होने पर भी कोई दोष नहीं है मरुभूमि का जल पी ये पान करने से त्रिषा अगर निवारण नहीं हुआ सिद्धांत कहते कोई दोष नहीं है ठीक है किंतत भाष्य में दोष तवे अस्तु किंतत तत्व न अस्कृत जो दोष आपके ऊपर है वो दोष हम अपने ऊपर लाना ये कोई हमको आवश्यक नहीं है और हम उसको प्रतिपादन करना कोई आवश्यक नहीं है अर्थात ये दोष को स्वीकार करके उसका निराकरण करने के लिए उद्यम करना ये व्यर्थ है किंतन अर्थात को लाभ इस प्रकार के अर्थात क्या लाभ है उसका निर्वहन अर्थात उसका निराकरण करना दोष का कोई आवश्यक नहीं है टीका में वस्तु तस्तु सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानत्व सर्वज्ञत्व तत्व ज्ञानस्या स्वप्रकाशत्व स्व्यवहार हेतुत्वाद अस्ति सिद्धांत कहते हैं कि चलिए हम आपका दोष को सीधा ऐसे नहीं ठुकरा देते हैं कि ये दोष हमको नहीं लगेगा तो अगर आप दोष भी देते हैं तब हम आपको ये उत्तर देंगे कि सर्वव्यवहार हेतु ज्ञानत्व सर्वज्ञत्व सर्वज्ञ तो उसको कहेंगे जो सर्व व्यवहार हेतु जो ज्ञान होगा तो ठीक है ये जो वेदांत में जो साक्षी है ज्ञान है वो व्यवहार हेतु क्योंकि व्यवहार होने के लिए बुद्धि चलनी चाहिए बुद्धि होने से उसमें वृत्ति होगी और वृत्ति होने से उसमें चैतन्य का प्रतिबिंबन होगा तो कोई भी व्यवहार करे उसके लिए बुद्धि चाहिए तो चिदाभास तो रहेगा इसलिए चिदाभास के द्वारा चैतन्य सभी व्यवहार के लिए हेतु बना तो चैतन्य सभी व्यवहार के लिए हेतु बन गया बाकी खाली रह गया चैतन्य व्यवहार के लिए सभी व्यवहार के लिए हेतु बना अगर चैतन्य व्यवहार के लिए भी चैतन्य हेतु बन जाएगा तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा सभी के व्यवहार के लिए हेतु हो रहा है तो सिद्धांत कह रहे हैं व्यवहार हेतु ज्ञानत्वम सर्वज्ञत्व तो चैतन्य में यह सर्वज्ञत्व को सिद्ध करना है चैतन्य में सर्वज्ञों को सिद्ध करने के लिए सर्व व्यवहार हेतु तो ज्ञानत्व चैतन्य में रहना चाहिए तो चैतन्य में ज्ञानत्व है ज्ञान है अभी चैतन्य में सर्व व्यवहार हेतु को रखना है चैतन्य भिन्न सर्व व्यवहार का हेतु चैतन्य है हो गया अभी यह कि चैतन्य व्यवहार के लिए भी अगर चैतन्य हेतु बन जाएगा तब सर्वजज्ञ चैतन्य में सिद्ध हो जाएगा इसको आगे कहते हैं सर्व <स्थाथ> व्यवहार हेतु ज्ञानत्व सर्वज्ञत्व तत्व ज्ञान श्या जो चैतन्यपी स्वप्रकाशत्व न स्व्यवहार हेतुत्वात् चैतन्य प्रकाश है तो होने से ये व्यवहार हेतु ये हो जाएगा अर्थात तो परनिरपेक्ष होकर के व्यवहार हो जाएगा इसको कहा गया कि व्यवहार हेतु हो जाएगा पर प्रकाश नहीं है अवैधत्व सती अपरो व्यवहार योग्यत्व ये कहा गया इसका लक्षण अवैध्य है किंतु अपरोक्ष व्यवहार तो होगा चैतन्य का साक्षी का आत्मा का ये होगा इसलिए अन्य जो ज्ञान हुआ चैतन्य हुआ सो भिन्न सभी का व्यवहार का हेतु हुआ और व्यवहार का भी हेतु हुआ कैसे कहते हैं स्व प्रकाश अपने आप को जानते हैं कहते हैं हम हाँ, हाँ, है कहते हैं इसमें और कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं है आगे ज्ञातुम योग्य सर्व सर्वज्ञात् तद अस्थि इतिभा ये एक प्रकार के समाधान दे दिए कि सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानत्म सर्वज्ञत्व ये सिद्ध हुआ अथवा ज्ञातम योग्य सर्वज्ञात वा ज्ञान जो चैतन्य है वो सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा कहते हैं ज्ञातुम योग्य सर्वज्ञात जो जो ज्ञान का योग्य है वो सबको अगर जानता है तो और जो चैतन्य स्वरूप चैतन्य है वो ज्ञान का योग्य नहीं है इसलिए उसका ज्ञान नहीं होने पर भी की हानि नहीं हो जाएगी पूर्वोक्त तो अनवस्था दोषी तसेब तो अभी सिद्धांत कहता है कि आप जो हमारे ऊपर दोष दे रहे थे अनवस्था दोष ये अनवस्था दोष भी आपके ऊपर ही है अः तो, क्यों तो, ज्ञान स्व भिन्न ज्ञेय होना पड़ेगा क्यों कहते हैं सिद्धम ही पहले कह दिया था स्वयं स्वयं के द्वारा ज्ञान नहीं होगा तो, और स्व भिन्न के द्वारा ज्ञेय होगा और आप अपना ज्ञान को शो प्रकाश नहीं मानते हैं शो के शो के द्वारा शो का ज्ञान मानते हैं शो प्रकाश नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो परवप्रकाश होना पड़ेगा परवप्रकाश होगा तो आपके मत में दोष आएगा कि अनवस्था दोष हमारा तो स्वप्रकाश है इसलिए अनवस्था दोष नहीं है आपके ऊपर दोष होगा मूल में कहते हैं अनवस्था दोषस् कित निर्वहणे न अस्माकम हम क्यों आपका ये दोष का निराकरण करेंगे और अनवस्था दोषस् आपके ऊपर ही होगा क्यों कहते हैं ज्ञान से ज्ञेय आपका मत में आप मानते हैं कि ज्ञान ज्ञेय है होने से ज्ञान अगर ज्ञेय होगा और स्व के द्वारा सो ज्ञेय नहीं हो पाएगा नहीं होने से अन्य ज्ञेय होगा तो आपके मत में अनवस्था आ जाएगा क्यों कहते हैं कि आप अगर ज्ञान को ज्ञेय नहीं मानेंगे आपका सर्वज्ञ तो नहीं रहेगा इसलिए ज्ञान को भी ज्ञेय मानना पड़ेगा स्व के द्वारा सो ज्ञेय नहीं होगा ज्ञानांतर स्वीकार करेंगे तो अनवस्था दोष होगा ज्ञान से ज्ञेय तो अभ्युपगमांत अवश्य वैनाशिका नाम उनको सर्वज्ञंतु सिद्ध करने के लिए ज्ञान को भी ज्ञे मानना पड़ेगा उससे तो अनवस्था दोष हो जाएगा अच्छा आगे टीका वो तो में ननु ते न स्वे ने व्यय तो अंगीकारात् अनवस्था अभी वेदांति और वैनासिक का बीच में विवाद चल रहा था वैनाशिका अपना समझ गया कि उसी के ऊपर अनवस्था दोष आ रहा है और वो चुप हो गया ये विवाद देखने वाला कोई तृतीय था वो तो सिद्धांत तो को इतना नहीं समझ रहा है पूरा तो कह दिया कि वो वैनाशिका वाले बौद्ध वाले कहते हैं ना कि शो के द्वारा स्व ज्ञेय होता है ज्ञान के द्वारा ज्ञय तो उनके ऊपर अनवस्था कैसे आ जाएगा वेदांतियों के ऊपर अनवस्था क्यों नहीं आएगा क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो स्व है किंतु अभी वैनाशिकों के ऊपर अनवस्था दोष आ गया तो वैनाशिका समझ गया कि हमारे ऊपर तो अनवस्था दोष आता है तटस्थ कोई कह देता है ते न ते न वैनाशिके न नहीं व ज्ञा तो अंगीकारात वो तो कहता है कि अपना ज्ञान स्वयं स्वयं को जानेगा इसलिए अनवस्था उनके ऊपर नहीं होगा तो कोई तटस्थ इस प्रकार की कह दिया इतिए अतः सिद्धांति उसको भी उत्तर देता है तटस्थों का भी उत्तर देता है ये जब कथा आता है ना इसमें याज्ञल के और जनक राजस्वा में सभी तो अर्थात तो साकल्य का तो मतलब सिरपतन हो गया उसके बाद फिर याज्ञ के सभी तटस्थों को निमंत्रण करते हैं ना किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए तो अर्थात तो ये इसी प्रकार की वैनाशिका अभी परास्त होकर के चला गया अभी कोई तटस्थ प्रश्न कर देता है वहाँ तो कोई किए नहीं सामने में एक मर गया दूसरा कौन प्रश्न करेगा तो यहाँ कोई तटस्थ प्रश्न करता है ठीक है थोड़ा थोड़ा बीच में प्रसंग से बाहर <coughs> भाष्य में स्वात्मना च अभिज्ञत्व न अनवस्था अनिर्वार्य सिद्धांत कहता है कि स्वात्मना अभिज्ञेयत्व स्वयं स्वयं को जान नहीं पाएगा इसे कर्तिकर्मा विरोध और पूर्व में सिद्ध कर दिया था होने से उनके मत में अनावस्था अनिवार्य स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान ज्ञेय होना चाहिए इसलिए के हो अन्य के द्वारा ज्ञय होगा अन्य के द्वारा ज्ञ तो होगा अर्थात अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञ होगा और वो जो अन्य ज्ञान होगा वो भी अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञय होकर के अनवस्था उनका मत में होगा टीका में सिद्धम ही स्वेयत्वअसंभवस् उक्तत्वात सिद्धम ही जो पृष्ठ संख्या आठ नौ में था इतना वह ज्ञयतो असंभवस्व उक्त स्वयन स्वस्थ ज्ञयत्व ये नहीं हो पाएगा असम्भव सामान्यतया कह देते हैं कर्त कर्म विरोध जो कर्ता होगा वो कर्म नहीं होगा जो कर्म होगा वो कर्ता नहीं होगा उक्तवात इसलिए परिशेषात अन्य परिशेष से अन्य के द्वारा ज्ञय मानना पड़ेगा स्व के द्वारा स्व ज्ञेय नहीं होगा इसलिए परिशेष परिशेष का लक्षण स्मरण है अन्यत्र अ प्रतिषेध है अन्यत्र अप्रसंग हो गया अन्यत्र अप्रसंग आगे अन्यत्र अप्रसंग हुआ तो आगे शिष्य मार्ग के लिए आप क्यों चले जाएंगे तो, तो वहाँ कहना पड़ेगा ये हेतु है अन्यत्र अप्रसंगात अन्यत्र प्रसंग नहीं हो पाया ये हेतु से आप कहेंगे शिष्य संप्रत्यय संप्रत्य प्रसक्त प्रतिषेधे ये सती सप्तमी हो गया तो ये हेतु कोटि में आ गया प्रसक्त जो था उसका प्रतिषेध कर दिए अन्यत्र अन्यत्रसंगात अन्यत्र प्रसंग नहीं हो पाने से शिष्यमाण में संप्रत्यय उसी से कार्य संपन्न करना है इसको परिशेष कहते हैं तो यहाँ क्या हो गया स्व के द्वारा सो ज्ञेय नहीं होगा बाकी बच गया अन्य के द्वारा ज्ञेय होगा तो परिशेषात अन्य ज्ञेयत्व अन्य ज्ञेयत्व किस में मानना पड़ेगा अभी ज्ञान में ज्ञान में अगर अन्य ज्ञेयत्व तो मानेंगे तस् तस्यापि एवं आगे जो अन्य ज्ञेय तो अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञयत्व आया प्रथम ज्ञान में वो जो द्वितीय ज्ञान हुआ वो भी ज्ञान है होने से वो भी अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञेय होगा तस्यापि एवं इति अनावस्था अनिवार्य इतर्थ इसलिए वैनासिक मत में ही अनावस्था होगा आगे सिद्धांत यहाँ तक कह पक्ष कहता है ज्ञान से तद व्यवहार असिधिर ज्ञानांतर ज्ञेयत्वेच अनवस्था तब तो आप ज्ञान अगर अज्ञेय हो जाएगा उसका व्यवहार नहीं हो पाएगी ये तटस्थ कहता है सिद्धांति ऊपर में कह दिया था हमारा ज्ञान सो प्रकाश है फिर भी तटस्थ तटस्थ होता है उसको इतना याद नहीं रहता तो फिर कह देता है तदव्यवहार असिद्धिर और ज्ञानांतर ज्ञेयत्व ज्ञान ज्ञानांतर के द्वारा ज्ञेय होगा तो क्या दोष होगा अनवस्था अनवस्था तब आप जो दोष बौद्धों के ऊपर दे रहे हैं वो दोष आपके ऊपर भी आएगा इति संकते भाष्य में समान एवं अयम दोष इति चेत यह दोष आपके ऊपर भी समान है जहाँ दोनों के ऊपर दोष समान होता है और एक अगर जो समाधान दे दिया दूसरा क्या कहेगा हमारा भी वही समाधान है तो फिर और विवाद नहीं करना चाहिए वो पंचदशवी श्लोक है न यत्रो भयो समो दोष परिहारो पिवा समको परव्यस्द्रिग अर्थ विचारणे ये शायद भट्टवार्तिक है ये दिए हैं मतलब पंचदशवी श्लोक तो लिखा है अन्य अतः है हाँ ये भट्टवार्तिक है जहाँ दोनों का दोष भी समान है परिहार भी समान है इसलिए आपस में विवाद नहीं करना चाहिए क्यों कहते नहीं तो फैलाएंगे फिर विवाद तो आगे इसलिए दोनों का दोष है तो चुप रह जाना चाहिए भाष्य में समान है एवं एवं दोष इत चेत सिद्धांत कहता है कि न टीका में स्व्रकाशत्व न स्व्यवहार सिद्धेर ज्ञान भेद से एवं अस्मा अनवस्थ अनवस्थाया प्रसक्तिरव नास्तिरित परिहरें सिद्धांति और दोबारा स्पष्ट कर देता है स्व प्रकाशत्व स्व्यवहार सिद्धेर कस्य स्व प्रकाशत्व ज्ञान से प्रकाश होने से स्वव्यवहार सिद्धि ज्ञान की व्यवहार सिद्धि हो जाएगी और ज्ञान भेद से अस्मा अनंगीकारात् हम तो दूसरे ज्ञान मानते नहीं इसलिए अनावस्था का प्रसक्ति ही नहीं हो पाएगी और दूसरे ज्ञान आपस स्वीकार इसलिए करते हैं कि नहीं तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे वैदांतिक कहते हैं हम सो प्रकाशत्व न व्यवहार कर लेंगे इसलिए अनवस्था का प्रसक्ति रेवन वन जो दो दोष दिखा रहे हैं व्यवहार तो नहीं हो पाएगा और अनवस्था होगा ये दोनों दोष हमारा मत में नहीं होगा परिहरती न ज्ञान से न ज्ञान एकत्व उपपत्ति है न, न, न अर्थात प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं समान एवं एयम दोष इति चेत सिद्धांत कहता कि न न अर्थात न समान एवं एवं दोष इस प्रकार के कहते हैं और इसके लिए हेतु देना पड़ेगा तो कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान से एकत्वोपत्ते है ये हेतुवाक्य हो गया तो प्रतिज्ञावाक्य हो गया न इतने अंश ही प्रतिज्ञा वाक्य न कहने से पूरा वाक्य हो जाएगा न समान एवं एवं दोष तो आगे हेतु दे देते हैं ज्ञान से एकत्व उपपत्ति ज्ञान एक है एक होने से अनवस्था का बात नहीं और स्व प्रकाश होने से व्यवहार भी हो जाएगा भाष्य में सर्व देश काल पुरुषादि अवस्थम एकम एवं ज्ञानम सिद्धांत कहते हैं दे, देश काल पुरुषादि अवस्थम ये सभी में रहने वाला एक ही ज्ञान पंचदशी तो आरंभ हुआ वहाँ से तो माशाब्द युग कल्पेशु तद्वत् ज्ञानम त तो दिनांतरे ऐसा कुछ है तो एक ही ज्ञान है वो सभी पुरुष में वही है सभी देश में वही है सभी काल में वही है वही वास्तविक आपका स्वरूप है आत्मा है ठीक में एकत्व पक्षीय भेद प्रतीतिम उपपादयती ये द्वैतवादी दो लोग दोष देते हैं सर्वदा ये वेदांतियों को कि अगर एक मानेंगे भेद की प्रतीति कैसी होगी सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदात सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत अनेक अध अवभाषत इति नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदात नाम रूप वही हो गए मतलब आदि ये तत्प्रकार का अनेक उपाधि ये नाम रूप के आधार पर अनेक उपाधि बन गए और उपाधि का भेद हो गया जैसे ये घट मठ करख इत्यादि को लेकर के आकाश का भेद हो जाता है उपाधि भेदात यहाँ दूसरा दृष्टान्त देते हैं सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत सविता सूर्य सूर्य एक होने पर भी नाना पात्र निष्ठ जल में प्रतिबिंब स भिन्न भिन्न प्रकार की दिखेंगे इसी प्रकार की अनेकधा अवभाषत इति अनेकधा अभासत अवभाषत का कर्ता कौन है अवभाषत है आत्मनिपद है अनेक ज्ञान ज्ञानम अनेक प्रकार से अवभाषण हो रहा है नाम रूपाधि उपाधि के चलते इसलिए न अस दोष असौ दोष अर्थात भेद प्रतीति कैसी हो रही है कहते हैं कोई दोष नहीं है उपाधि के चलते हो जाता है टीका में एवं चैतन्य चैतन्यस्य एक नित्यवात चैतन्य एक है एक होने से नित्य है नित्य अर्थात तो वही अधिष्ठान हुआ जिसमें उपाधि स्वीकार करके व्यवहार किया जाता है वो अधिष्ठान ये नित्य मानना होगा एवं चैतन्य से एक नित्यवाद और जगत भिन्नवेन तस् सत्यवाद जगत अनित्य है उससे ये भिन्न है अधिष्ठान तो उपपत्ते है ये जितने सारे मिथ्या पदार्थ हैं मिथ्या पदार्थ का जो अधिष्ठान होगा उसको सत्य होना पड़ेगा क्योंकि अध्यस्त पदार्थ के अपेक्षा अधिष्ठान पदार्थ की सत्ता समान होगा ना अधिक होगा अधिक होगा इसलिए व्यावहारिक जो जगत है इसका अधिष्ठानत्व तो न चैतन्य का ज्ञान का सत्ता ये पारमार्थी स्वीकार करना पड़ेगा तस्य सत्यवाच्च ये जो ज्ञान है चैतन्य ये सत्य होने से अधिष्ठान भी होता है अधिष्ठान तो उपपत्ते तस्मिन कलानाम नाम तस्मिन चैतन्य कलानाम प्राण इत्यादि जितने सब कहा जाएगा इनका अध्यारोप अध्यारोप अर्थ वास्तव में नहीं है अध्यारोप करते हैं आगे अपवाद करके अधिष्ठान का ज्ञान कराने के लिए आत्म प्रतिपत्यर्थम इह उच्यते अधिष्ठान का ज्ञान करने के लिए अध्यस्थ को दिखा करके ही अधिष्ठान का ज्ञान किया जाता है तो जो सर्प देखकर के पलायन किया है उसको अगर रज्जु दिखाना है उसको कहेंगे सर्पो रज्जु नहीं तो रज्जु को कहाँ दिखाएंगे वो जो देख रहा है उसी को दिखाएंगे इसलिए अज्ञानी को जो अनुभव होता है कला कला अर्थात तो प्राण ये सब नाम पर्यंत ये सब जो अध्यस्त है अध्यस्त को अनुवाद करके ही वहाँ अधिष्ठान का ज्ञान कराएंगे पर्वतो बन्नीमान पर्वतो उसको ज्ञान तो हो रहा है दिख रहा है चक्षु से किंतु बन्नी नहीं दिख रही है नहीं होने से कहेंगे पर्वतो बनीमान जो अज्ञात पदार्थ का अनुवाद करके अज्ञात पदार्थ का ज्ञान करवाएंगे इसी प्रकार की जो आरोपित अध्यस्थ कला है जो कि ज्ञात हो रहा है अज्ञानी को उसको अनुवाद करके अधिष्ठानत्व चैतन्य का ज्ञान करवाया जाएगा कला का आरोप दिखा करके आत्मा का प्रतिपत्ति ज्ञान करवाया जाएगा तथाच भाष्य में तथाच इह यह इदम उच्यते भाष्यकार ने यहाँ तथाच इह इदम उचितते यहाँ एक भी विशेष्य पद नहीं सब सर्वनाम पद दे दिए एक तथा एक यह एक हिदम टीकाकार तो उसको कहते हैं चैतन्य निधिष्ठान सती तो तथा शब्द का अर्थ हो गया इतना चैतन्य सति सती हो गया तथा का अर्थ यह यह इह इथत श्रुत प्रश्नोपन इदम इदमर्था कला नाम उच्य उच्यते त तो एक उच्यते शब्द का और कोई विकल्प कहना का व्याख्यान विवरण देना आवश्यक नहीं हुआ बाकी तथा यह इदम उच्यते कह दिया गया आज यहाँ तक ओम ओ संग नो मित्र संग इंद्रो बृहस्पति विष्णु विष्णुगरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्ष ब्रह्माशिवा प्रत्यक्षम ब्रह्मवादीशतमिश्यमिशन्मे ब्रह्मा सदक्ता आयुर्मा आविद शातिशाशा सहना सहना शा विश्व छंदोभ्यो झमका नोन्द्र